शिक्षा का आदर्श वर्तमान शिक्षा के दोष तथा उनका निवारण वर्तमान शिक्षा नकारात्मक है जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो उसमें कुछ अच्छा अंश भी है और बुराइयाँ बहुत है इसलिए ये बुराइयाँ उसके भले अंश को दबा देती है सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती यही शिक्षा केवल तथा पूर्णतः तो निषेधात्मक है निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी अधिक भयानक है कोमलमती बालक पाठशाला में भर्ती होता है और जो सबसे पहली बात उसे सिखाई जाती है वह यह कि तुम्हारा बाप मूर्ख है दूसरी बात जो वह सीखता है वह यह कि तुम्हारा दादा पागल है तीसरी बात कि तुम्हारे जितने शिक्षक और आचार्य हैं वे सभी पाखंडी हैं और चौथी बात की तुम्हारे जितने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उनमें झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई हैं ऐसी निषेधात्मक बातें सीखते सीखते बालक जब सोलह वर्ष की आयु तक पहुंचता है तब वह निषेधों की ढेर बन चुका होता है उसमें न जान रहती है और न रीढ़ अतः इसका जैसा परिणाम होना चाहिए था वैसा ही हुआ पिछले पचास वर्षों से दी जाने वाली इस शिक्षा ने तीनों प्रांतों बंगाल मुंबई तथा मद्रास में एक भी मौलिक विचारों का व्यक्ति पैदा नहीं किया और जो मौलिक विचार के लोग हैं उन्होंने यहाँ शिक्षा नहीं पाई है विदेशों में पाई है अथवा अपने भ्रम कुसंस्कारों को दूर करने के लिए पुनः अपने पुराने शिक्षालयों में जाकर अध्ययन किया है शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए कि अंतर द्वंद्व होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ही न सके बचपन से हमारी शिक्षा ऐसी रही है इसमें निषेध और नकार का ही प्राबल्य है हमने यही सीखा है कि हम नगण्य हैं नाचीज हैं कभी भी हमें यह नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी महान लोगों का जन्म हुआ है हमें एक भी तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती हमें अपने हाथ पैर का उपयोग तक तो नहीं करने देता हमें अपने हाथ पैर का उपयोग तक तो नहीं आता यह शिक्षा श्रद्धा तथा विश्वास से रहित है आज के विश्वविद्यालय की शिक्षा में दोष ही दोष भरे हैं यह केवल बाबू पैदा करने की मशीन के सिवाय और क्या है यदि इतना ही होता तो भी ठीक था पर नहीं इस शिक्षा से लोग श्रद्धा और विश्वासहीन होते जा रहे हैं वे कहते हैं कि गीता एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र है वे भारत के बाहर के देशों तथा विषयों के बारे में तो हर बात जानना चाहते हैं पर यदि उनसे कोई उनके पूर्वजों के नाम पूछे तो सात पीढ़ी की तो दूर तीन पीढ़ी तक की नहीं बता सकते इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम में श्रद्धा नहीं है आत्मविश्वास भी नहीं है क्या होगा तुम लोगों से न तुमसे गृहस्थी होगी न धर्म या तो उद्योग धंधे करके संसार में यशस्वी संपत्तिशाली बनो नहीं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पथ का अनुसरण करते हुए देश विदेश के लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका भला करो तभी तो हमारी तरह भिक्षा पा सकोगे लेन देन हुए बिना कोई किसी की ओर देखता नहीं देख तो रहे हो हम धर्म की दो बातें सुनाते हैं इसीलिए गृह लोग हमें अन्न के दो दाने दे रहे हैं तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो लोग तुम्हें वह भी क्यों देंगे नौकरी में गुलामी में इतना दुख देखकर भी तुम लोग सचेत नहीं हो रहे हो इसीलिए दुख भी दूर नहीं हो पा रहे हैं यह अवश्य है दैवी माया का खेल है अमुक ऋषि या महापुरुष ने ऐसा कहा है अतः इस बात पर विश्वास करो ऐसी घोषणा करने के कारण ही यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाए तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं आजकल यदि कोई मूसा बुद्ध या ईसा की उक्ति उद्धृत करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है लेकिन हक्सले टिंडल या डारविन का नाम लेते ही बात एकदम अकाट्य और प्रमाणिक बन जाती है हक्सले ने ऐसा कहा है इतना कहना ही बहुतों के लिए पर्याप्त है क्या हम सचमुच ही अंधविश्वास से मुक्त हैं पहले था धर्म का अंधविश्वास अब है विज्ञान का अंधविश्वास तो भी पहले के अंधविश्वास में से एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था पर आधुनिक अंधविश्वास के भीतर से तो केवल काम और लोभ ही प्रकट हो रहे हैं यह जो इस देश की विश्वविद्यालय की शिक्षा है इससे देश के अधिक से अधिक एक दो प्रतिशत व्यक्ति ही लाभ उठा रहे हैं जो लोग शिक्षा पा रहे हैं वे भी देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे करे भी तो कैसे कॉलेज से निकलते ही देखते हैं कि वे सात बच्चों के बाप बन गए हैं उस समय जैसे तैसे किसी क्लर्की या डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं बस यही है शिक्षा का फल उसके बाद गृहस्थी का बोझ उन्हें उच्च कर्म या चिंतन का समय ही कहां देता है जब अपना ही स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो फिर वह दूसरों के लिए क्या करेगा हमारे बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पूर्णतः निषेधात्मक है स्कूलों में बच्चे कुछ सीखते नहीं बल्कि अपना भी जो कुछ है उसका नाश हो जाता है और इसका फल होता है श्रद्धाहीनता जो श्रद्धा वेद वेदांत का मूल मंत्र है जिस श्रद्धा ने नचकेता को साक्षात यम के पास जाकर प्रश्न करने का साहस दिया जिस श्रद्धा के बल से संसार चल रहा है उसी का लोप गीता कहती है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्य थी अज्ञ श्रद्धाहीन और संशयी व्यक्ति का नाश हो जाता है इसलिए हम मृत्यु के इतने समीप हैं उस देश अमेरिका में मैंने देखा नौकरी करने वालों का स्थान लोकसभा में बहुत पीछे होता है पर जो लोग प्रयत्न करके विद्या बुद्धि द्वारा सफल हुए हैं उनके बैठने के लिए सामने की सीटें निर्धारित रहती है उन देशों में जाति भेद का झंझट नहीं है उद्यम एवं परिश्रम से जिन पर भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है वे ही देश के नेता और नियंता माने जाते हैं और तुम्हारे देश में जाति पाति का मिथ्याभिमान है इसीलिए तुम्हें अन्न तक नसीब नहीं होता